क्ष विभूति पाद तृतीय पादे कितने सूत्र हो गए थे कैसे हो गए थे याद है ना न अरे अभी चालीस साल चलेगा बलेश हस्त बलादीन बलेश बल बलने साई करने पर हस्त बलादीमी संयम हस्ति बले संयमत हस्तबल भगवती हस्तिके बल में संयम कर्म से हस्ति बल होता है सैनिका बैनते बोले संयम बैनते बलो भगवती बैनते बीन तक आते बने ते ग संयम कर्म से उनका बल हमी प्राप्त होता है बाई बले सही मात बाई बल की तेरो इस प्रकार बलेश कहने से जिस जिस बल में सैम करेगा ऐसे बल को प्राप्त करता है चबीसी में बलेश हस्ते बलादिनी यस्य बले संयम तस्य बलम लभते जिसके बल में संयम करेगा उसके बल को प्राप्त करता है वैसे बल उसका होता है प्रवृत्लोक सूक्ष्म विप्रकृष ज्ञान प्रवृत् आलोकन सावृत्ति का जो आलोक हैलोक प्रवृत् आलोक आलोक प्रवृत्तिलोक जो सप्तुणों का प्रकाश रूप है प्रवृत्ति का अर्थ पहले आया था प्रतिष्ठा वृत्ति ही प्रवृत्ति प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा वृत्ति बर्तन अत्यधिक उसमें स्थिर रहने से उसका जो प्रकाश सप्त तो प्रकाश होता है उसका न्यासार उसको विन्यास करने पर जिसमें विन्यास करेगा जिस अर्थ में उसका स्थापन करेगा उसके अर्थ का ज्ञान हो जाएगा और सूक्ष्म भी हो व्यवहित तो हो अथा विपृष्ट रहो, उसका ज्ञान हो जाएगा सूक्ष्म से ज्ञानन व्यवहित से ज्ञानन विपृकृष्ठ से ज्ञान विप्रकृष्ठ तो से ज्ञान, दूर और व्यवहित हो गया बीच तो में कुछ आवरण रह गया ढाँट दिया तो भी ज्ञान हो जाएगा असूक्षों तो का भी सामान्य लोगों को सुखों का दर्शाना नहीं होता है पटादि से आवृत तो हो गया दीवारादि व्यवहित है तो दिखता नहीं है और दूर का भी ज्ञान नहीं होता है किंतु उसमें आलोकशक्त के लिए प्रकाश उसको न्यास रखने से शिक्षक वस्तु का व्यवहित का दूर का भी ज्ञान हो जाता है पहले आया है ज्योतिषमति प्रवृत्ति रुपता प्रथम पादन सब किसी सूत्र में आया है विश्व कावाद ज्योतिष मती ऐसे प्रकाश वाली प्रवृत्ति करकृष्ठावृत्ति प्रवृति प्रकाश वाली प्रवृति मन मन की वृत्ति के समय दिशा में स्थिर न मन में ये प्रकृष्टवृत्ति स्थिर हो जाने विश्व का व्योतिष्मी उसका नाम विश्व का प्रकाशमयी वृत्ति मन में मनस मनो की वृत्ति है तस् आलोक ये आलो ये मनो की वृत्ति का जो आलोक है प्रकाश है सत्वगुण्तपूर्ण का प्रकाश है तम योग सूक्ष्मेवा व्यवहिते अर्थ विक्रक्ष, विन्य तमर्थमिगति तमर्थम अधिगछते क्या तो जाना भी सूक्ष्म वस्तु में हो व्यवहित में हो दूर वस्तु में हो वि आलोक सत्त प्रकाश को स्थापन करके यहाँ स्वयं नहीं कहा उसी जो मन की प्रकृष्टा वृत्ति है उसमें जो प्रकाश होता है उसको स्थापन करके जिस अर्थ में उसको रखेगा उस अर्थ को जान लेता है ये टीका नहीं सूक्ष्म व्यवहारकृष्ठे वर्थ संयमन विन्य तम अर्थम अतिवर्षक थी समय हो व्यवहित हो विप्रकृष्ठ में सायमन सायन सायम कर विन्य से साय्य के द्वारा न स्वयं न विन्यासी वक्त करके बोले स्वयं अभ्यास करने पर जिसमें चाहेगा उसमें उसको न्यास करेगा रखने से यहाँ दिया वचनात्स स्वयम अपेक्षाथ के वार्तिका ने कहा न्यास करने से वहाँ विषय में संयम की अपेक्षा नहीं जिस प्रकार चक्षु के रखने से घट दर्शन हो जाता है इसी प्रकार शुद्ध सत्व के स्थापना मात्र से ही शिक्षणादिवस्तु का साक्षातिकार हो गया पहले संयम करने से ही वो आगे इसे कर सकता है तो परंपरा से बुद्धि विषय के संयम होने से ही सिद्ध होता है तो संयम सिद्धि के माध्यम से उसको पथन किया गया शिक्षण व्यवहित वस्तु में संयम नहीं करना संयम के द्वारा संयम से शिक्षण अभिज्ञान होता है पहले ऐसे संयम करने से उसके सामर्थ्य आ जाता है जिस अर्थ में उसको रखता है संयम है न विन्या से संयम के द्वारा विन्यास स्थापन करके उस शर्तों को जान देता है मन की प्रतिष्ठा देती है प्रवृति मन स्थिर हो जाना किसी विषय में उसके द्वारा कुछ आलोक प्रकाश उत्कर्ष प्रकाश होता है उसको रखने से स्थापना करने से स्वयं के द्वारा सामर्थ्य आता है सूक्ष्म आदि वस्तु में उसको मन को लगाने से उस अर्थ को जान भुवन ज्ञान सूर्य संयम सूर्य समयम करने से भुवन का ज्ञान हो जाएगा ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है ठीक है भुवन ज्ञान सूर्य संयम आ ध्रुवा मेरुपृष्ठा भाष्य में पहले तत्व भुवन का विस्तार कहते तो पहले सप्तलोका त्रविचे प्रभृति मेरुपुष्ठम यावत् इतेश भूर्वोक भूर्लोक है, okay. भूर भूर। है। अभीचे नरक से लेकर के मेरु पृष्ठ मेरु के ऊपर तक ये मेरु याबत यावत ये भूलोक हुआ टीका नहीं आ ध्रुवाद इतो तो मेरु ध्रुव से है आगे आगे आएगा ग्रह ध्रुवा नीचे नरक पृथ्वी के अंदर है। नीचे उससे लेकर के मेरू पर्वत के ऊपर तक हो गया भूल का मेरु पृष्ठ से आरंभ करके आगे दू आरभ्य आध्रुवात ग्रह नक्षत्रा विचित्र ध्रुव तक आरभ्य आद्र बात इस बीच में ग्रह नक्षत्र तारा जी जितने लोक हो गया तत्पर स्वर्क उसके आगे स्वर्ग है अंतरिक्ष तथ पर बने तथ पर ठीक है ततः पर स्वर्क ततः पर लोक पंचविधो महेन्द्र तृतीय लोक सर्लोक पंचविध पांच प्रकार है महेन्द्र तृतीय लोक पांच में से पहला हो गया महेंद्र स्वर्ग है इंद्र का स्थान तृतीय हुआ चतुर्थ हो गया प्राजापतो महलोक प्रजापति हो गया मह उसके बाद त्रिविध ब्राह्मण चतुर्थ हो गया उसके बाद चतुर्थ तृतीय मिलकर पांच हो गया स्वर्ग को स्वर्ग में पांच आए स्व मह जन तप सत्य मिलकर पांच है स्वर्ग लोक प्रथम जिसको तृतीय पति भू भुआ शुभ करके तृतीय हुआ और उसके बाद चतुर्थ हो गया प्राजापत्य महलोकमस्त महा महा के बाद जन तप सत्य तीन ही त्रिविधु ब्राह्मण इसको ब्रह्म सम्मति ब्राह्मण लोक ब्राह्म लोक के जन तप सत्य तीन आ जाएंगे तो तद्यथा जनलोक तपोलोक सत्यलोक टीका में आध्रुवाई तो मेरुपृष्ठा मेरुपृष्ठ से ध्रुवत तदम अन संग्रहश्लोका संक्षेप्पोकान उपन तत्र आयु तदेन संग्रहश्लोकान्ते हैं ये संग्रहश्लोक संग्रह श्लोक यहाँ तक संग्रह श्लोकान थे इसी ग्रंथवास के द्वारा कहा गया सत्तर लोकां उपन्यास सात लोकों का कथन करके विस्तार से कहते हैं ये संग्रह श्लोक के बाद तत् आवि से रूपरी ऊपर आ गया, गया। पहले संग्रह श्लोक है सात लोग तक कह दिया उसको संक्षेप करके एक श्लोक में कहते हैं ब्राह्मण त्रिभूमि को लोक राजा जापस्तो मह महेन्द्रस्तरुक्त दिव्य तारा प्रजा इति ये ऊपर से कहते हैं भू से लेकर क्या कह थे मेरे ब्राह्मण स्त्रीभूमि लोक ब्राह्म लोक ब्रह्मण अयी ब्रह्म ब्रह्म संबंधी लोक स्त्रीभूमि समय लोके ब्राह्मण लोके स लोक तीन भूमि वाला तीन उसमें है तीन इसमें क्या है जन तपो सत्य त्रिभूमिक हो गया तीन लोग हो गया ब्राह्मण लोग उसके बाद प्राजापत्य सतो महा तीन लोग तो के नीचे क्या आएगा जन तप सत्य तीन के नीचे क्या है मह मे प्राजापत्य प्रजापत्य है प्राजापत्य प्रजापत्य रहे किस बन जाए लघु कौन जी बनता है प्रजापत्य दत्युत प्रदान लघु कौन जी ये आजकल नहीं पुराना प्रजापत्य है सतुत्थ हो गया माहेन्द्र उसके नीचे महेंद्रस्य से महेंद्र तृतीय स्वर्ग महेन्द्र दृश्य इंद्र के लोग स्वर इतु तो उसके बाद क्या है नीचे अंतरिक्ष लोग दिव्य तारा तारा नक्षत्र दिव्य अंतरिक्ष में उसके नीचे क्या लोग प्रजा भूभी प्रजा पृथ्वी को ऐसे लेकर के गिनती करेंगे तो कितने होगा सात होगा आठ हो जाएगा महत्व का साथ हो गया भूर भूव सते पाता गिनती करते तो पृथ्वी को तो छोड़ करके अतल वितल तला तला रसातल महातल पाताड़ है अतल बीतल सुतल तला तल रसातल महातल पाताड़ ये साथ ही पृथ्वी का अंदर आ गया ये पृथ्वी तले मिलाकर एक पृथ्वी मिला के, के आगे भू स्व मह जन तप सत्य साथ हो गया ये सब तो संग्रह श्लोक इसका विस्तार अभी कहते हैं कि त्रविचे उपरी उपरी निदस्ट महानरकूम घन सली आकाशतम प्रतिष्ठा महाकालाम्बरीशरव महारौरव काल सूत्र नंदक्रा यत्र यर्म उपार्जित दुख वेदना प्राणि कष्ट आयुर्दी आक्षिप्यपरी उपर उपरि अभीचे नर के यहाँ से उपर उपर निरक भूमि सन् महानरकनेलिल अनिल आकाशतम प्रतिष्ठा घन घन कहा गया टीका में घन शब्द है ना पृथ्वी उचिय थे घन हो गया उसके नीचे अग्नि अनिल आकाश स्थान प्रतिष्ठा तेरह भूमि ही स्थानीच ये महानर का अनेकनरक परिवारा बोलत्या सात तो का तो महानर के है। उपनरक उनके परिवार के समान है उनके पास छोटे छोटे नरक बहुत नामांतरण उपसमति इनका नाम दूसरे नाम कहकर के कहते हैं। नरक का नाम घन सलिल अनिल अनिल आकाशतम ये सब उसमें स्थित है प्रतिष्ठा जिनकी महाकाल अम्बरीसर रौरव महारौरव काल सूत्र अंध तिश्रा हो गया महाकाल अम्बरीश रौरव महारौरव काल सूत्र अंधता छे होगी नरके सन महानरको यत्र सकर्म उपार्जित तो दुख वेदना सकर्म भी उपार्जित उपार्जिता सकर्म उपारजिता दुख वेदना यही यहाँते प्राणी न अपने कर्म से दुख वेदना प्राप्त करते न कष्ट आयु दीर्घम आक्षेप्य जाये थे अल्प समय नहीं संग्रह प्राप्त करके कष्ट यहाँ जाये थे दीर्घ काल आक्षिप्य आक्षेप के संग्रह प्राप्त करके आक्षेप करके कर्म से प्राप्त करके जन्म लेते हैं तहातल तो रसातल अतल सुतल वित्तल तलातल पातालाख्या सप्त पाताला पृथ्वी से चे पाताला तल अतल तल अतल वित्तल सुतल तला तल रसातल महातल पाताल है महातल रसातल महातल पाताल ऐसे क्रम अलग अलग प्रकार है महातल रसातल अतल सुतल जितल तलातल पाताल साध पाताल है भूमिय अष्टमी भूमि पृथ्वी अष्टमी हो गई नीचे सात है सप्तपा बसुमती सात दीप वाली पृथ्वी है यहा सुमेरुर्मध्य पर्वतराज कांचन यहाँ मध्ये पर्वतराज कांचन सुमे वसुमती सा दीपवाली मध्य में सुमेरपर्वत पर्वतराज श्रेष्ठ पर्वत कांचन सुवर्णमय तस्तव्य स्फटिकमणिमानी श्रृंगा श्रृंगहे राजस्थ से गण राज वैदुर्य राज वैद्य स्पटिक हेम अरुमि पांच इसमें है तुर अगान नीलोत्फल पत्र श्यामो नभसो दक्षिण भाग ये दक्षिण भाग में है वैदुर्य प्रभा उसके अनुराग संबंध वगैरह के राग रत् से नीलोत्फल पत्र श्याम मैद्रप्रभा तो से युक्त अनुराग से युक्त होकर नील उत्कलपत्रशन नील उत्कल कमलपत्रखी काल है नमस दक्षिणभाग दक्षिणभागे श्वेत पूर्व पूर्व में श्वेतुक्ल है पश्चिम हे पश्चिम स्वर्ण है पश्चिम कुुंडका उत्तर कुंडक हे रतवर्ण है है गया नीलम कुरुंडकम रक्तमती है कुरुंड वृक्ष का फल है रक्तबन्न है उत्तर दक्षिण च अस्य जम्बू दक्षिण काशे जंबु। जम्बू है वृक्ष जम्बू जंबु जाम्बुन होता है जम्बूदीप कहते हैं यथोम तो जम्बूद्वीप हवा कि इसका नाम जम्बूदीप हुआ तूर्यप्रचारा दिवं लग्न सूर्य विवर्धते सूर्यप्रचार से दीन राशि लगा हुआ लगता है सूर्य सूर्योदयस्तु करके तस्लतृवता उदीचीना पर्वता दिवसयाम दो हजार विस्ता दो हजार योजन विस्तार योजन का कितने क्रोश होता है तर्क में आता है चार क्रोश होता है। योजन का द्विह दो हजार है योजन उत्तर में तीन पर्वत हैं नील श्वेत श्रृंगवंत नील श्वेत श्रृंग वाले ऐसे उत्तर में पर्वते है द्वि सहसन है तद अंतर एषु त्रीणी वर्षाणी उसके अंदर तीन वर्ष दे से योजना शास्त्राणी एक हजार से न न योजना शास्त्र न न योजना न नजार योजना है नवनव योजना शास्त्राणी योजन योजन सहस्र योजना विस्तार सहस्र चार को सौता योजना न नौ हजार न न छत्तीस हजार कुरुष हो जाएगा रमनक हिरणमयम उत्तरा कुरेटी रमनक हिण्वय और उत्तराती निषेद हेमकूट हिमशैला दक्षिण तो दिवस दो हजार योजन है दक्षिण में निषेद हेमकूट हिमशैला तदंतर वर्षा इसके मध्य में तीन वर्ष नवनवोजन सहसरा न न छहजार योजन हरिवर्ष किंपुरशतर्ष भारतवर्ष हरिवर्ष किंपुर भारत सु प्राचीना भद्रास्वा महल्यवका सूर्यप्रचारा रात्रिंद विवर्त भी दिन रात मिलकर मिल जाता है यम एव अस्य भागम एवं अस्ग रात्रि यम एव भागम अलंकती तीन मित्य सूर्य हमेशा रहते हैं ये शास्त्र में पहले से मालूम है नया अस्त हो गए तो समाप्त हो गए फिर नया ऐसा नहीं जिस भाग को सूर्य छोड़ देते देते हैं वहां क्या होगा रात हो जाएगा जहाँ तो आ जाएंगे उदय होता है दिन होता है यमे विभाग अलंकर होती अलंकर भूषण करके भूषित करके सूर्य के कारण कारण भूषित प्रकाश हो जाता है अलंकर होती तत् दिन वहाँ दिन होता है सकल जम्बुद्दीप परिमाण आह सारा जम्बुद्दीप परिमाण करते तब योजना योजना लाख एक तस् नीलशेख श्रिंगमत उदीशन त्रय पर्वता दिवस योजनाश्स आगे हरिवर्ष किस भारतनीति सोमे प्राचीन भद्रास माल्यवत सीमा प्रतीचना केतुमला गन सीमा मध्य वर्षम इला रूस तदेत योजना शतस्य है हरिवर्षम किम पुषम भारतवर्ष तीन सुन रो प्राचीना पूर्व दिशा भद्रास्व माल्यवत सीमा मल्यवत प्रतिशन पश्चिम के में केतुम गंथवादन से गंथवादन प्रवर्तकृतिमा मध्य मध्यवर्षम इलावृत मध्य में इलावृत है तारे तारे योजन शत सहसमे दिशी दिशी तदर्जन विून योजनाशतसह सो हजार तो लाख हो गया लाख योजना चार लाख क्रोध हो जाएगा सुमेर दिशि दिशि सब दिशा में तद अर्धन ब्यूढ़ तदर्धन दूधन असंकीर्ण भाव स्थितम संक्षित होकर के रहता है स्थान से स्थित है अर्धन और दिया है स्थान अर्धशत्र स्थान होता है पंचशत्त योजना से अच्छा पंचास्था अर्ध हो गया सो सत्र सहसन का आता पंचाश पचास हजार 50,000 पचास हजार स्थानीय योजना संक्षिप्त होकर सहस्रयान जमूदीप है शतसहस आयाम विस्ता शहसम एक लाख एक लाख योजन आयाम आयाम का विस्ता जमूदीप है तत लावण लवन देना बलयातीत नीचित जम्बूदीप उसके द्विगुण समुद्र से लवण समुद्र लवणोधी न लवण समुद्र से बलयातीत होकर के तत द्विगुण द्विगुण शाक कुश क्रौमग पुष्कदीप सप्त्रश्चर्ष कल्पा सभी चित्र एक बता के लोका स विचित्रशावत सा ईक्षुरा सुरक्षित मंड कीरस्वरूप्रेसिता मलयाच तयोगोकालोक पर्वतवार पंचाश्वनकोटिपरी संख्या शहस्रयाम एक सौ तो हजार एक लाख है बड़ा हुआ उससे होकर के अलग, अलग है दीपक सात कुश क्रंंच मगध पुष्कर ठीक है और पहले आ गया एक जम्बू द्वीप मिलकर सात हो जाएगा सप्तदीपा इस पर तो सप्त हुआ जम्बू द्वीप को छोड़ेगा तो छागे तो सात है सप्त समुद्र सात समुद्र है सरसव राशि कल्पा और जो समुद्र है जैसे सरसव सरसव को बहुत हो। एक बुरी सरसव को नीचे डाल दो डालने पर कितने को ऊंचा होगा सरसव नीचे डाल दें सीमेंट सरसों डाल देंगे इतने लेकर सरसों डाल ऊँचा रहे। रहेगा इतने दो चार पाँच फुट एकदम खुले समान हो जाएगा थोड़ा ऊपर रहेगा पूरा नीचे बराबर नहीं होगा बहुत ऊंचा नहीं होगा नीचे आ जाता है थोड़ा बीच में ऊंचा रहेगा ऐसे प्रकार समुद्र है मध्य में ऊँचा है समुद्र तो देखें तो ऐसे ऊँचा दूर से देखेंगे तो ऐसे ऊँचा दिखता है और यदि इसमें नौका रखते हैं मापने के लिए तीन नौका में नौका तीन ही हो लाठी समान रखेंगे तो आप देखोगे तो बीच वाला उच्चा दिखेगा न पहले वाला कम बीच वाला उच्चा दूसरा वाला नीचा दिखेगा मध्य में ऊंचा है गोल आकार तो समुद्र भी उचार है लेकिन बहुत दूर होने से इस रहता है थोड़े समुद्र इसे रहता है सर्सव राशि कृपा सरसव जैसे रखने पर बिल्कुल नीचे समान नहीं होता है बहुत उच्चा भी नहीं रहता है पानी जैसे रहता है किंतु तो ऐसे अपने मर्यादा में रहते समान नहीं होता है बह नहीं जाता है सर्सव राशि सभी चित्र सवावतंसा अवतंत्र है भूषण विचित्र पर्वत से भूषित होकर के इक्ष सूरा पहले चूरस है सूरा है सत्वे घृत है धती मंडल खीर साधु सब में अलग अलग जल है सप्तुद्रेष्टिता है सात समुद्र में समुद्र से बेस्टिता है बयाकृत यो बलाकृति गोलाकार लोकालोक पर्वत परिवारा है लोक पर्वत कुछ अलोक पर्वत था। योजयन कोटी। योजयन कोटी। कोट है अलौकि नहीं पंचाश्योज कितने कॉटि पचास पचास करोजन विषय है तर तो सुप्रस्थित संस्थान मंडल अंडमूढ़ ये सुप्रतिष्ठित संस्थान सौ संस्थान ऐसे देश अवयसन संयोग गर्के ब्रह्मांडम व्यूह व्यूहे स्थित हे संत असंकीर्ण से मीलाण अलगो अलग कर्के अंडच प्रधान सेनुरव वो युद्ध प्रधान ये प्रकृति धुगुणात्मिक उसका एक अमुपरिमाण अवय सारा ब्रह्मांड है यथा आकाशे खद्योत पूरा आकाश में खद्योत जीवो में जेते इसी प्रकार सारे ब्रह्मांड प्रधान के एक अम छोटा सा है ठीक नहीं सूर्य प्रसारा रात्रि दिव लग्न में वर्त थे ये हो गया था सकल जनबुद्धि को परिमाण आहत तद योजन शत सहस किम भूत योजना नाम शत सहस्याजन शत सहस क्या है सुमेरुशी दिशी तधे न्यूडन उसका आधा चार तरफ आधा तर आधा हो जाएगा शत सहसन है तो एक एक तरफ योजन हो जाएगा तदर्धन पंचाशतः योजना सहस्र सहस्र योजना पचास बीढम का तो संक्षिप्तम इसे चार तरफ तो स्थित है या ऐसे मध्यस्थ सुमेरु मध्यम सुमेर में गोल होकर के तो एक तरफ पंचायत दूसरी तरफ पंचाशत मिलकर एक सौ एक लाख योजना सहस्त्र हो जाएगा पंचाशत तो सहस पचास हजार इसको व्यासार्भ रहते हैं पूरा टू कहते हैं व्यास गोले में व्यास शब्द तो प्रयोग करते हैं हिंदी में गणित में ढाई मीटर कहते रेडियस कहते इसको गोला गोलाकार करेंगे ऐसे, ऐसे गोल होगा तो बीस में जो रखें तो इधर पाँच फुट इधर पाँच फुट पूरा पुर, में दस फुट हो जाएगा ऐसा तो आप हिंदी में प्रयोग करते व्यास व्यासार्ध रेडियस होता है एक तरफ पूरा होता है ये एक तरफ पचास हजार योजना एक तरफ पचास हजार एक लाख हो जाएगा पूरा के तो मध्यस्थ समेर सप्त समुद्र सरसव राशि कलता सरस राशि की ढेर की जैसे द्विगुणा द्विगुणा संबंध है दो गुणा दो गुणा होकर के तथा न सरसव राशि न गृह भूमि उमान सरसव ढेर रखेंगे तो गृह जैसे धान रखेंगे उच्चा हो जाता है ऊंचाई तो नहीं होगा सरसव ना भी भूमि सम भूमि के समान बराबर ऐसा नहीं होगा जैसे तो पानी डालेंगे तो बराबर हो जाता है ऐसा भी नहीं तथा समुद्र अमी इसी प्रकार समुद्र भी बीस थोड़ा उच्चा है, है? अपि क्या अगर फिर अच्छा अम्मी के साथ अभी अपि कर हैं तथा समुद्र अपि समुद्र भी समुद्र भी प्रकार है विचित्री शाले अवतंत्रे पर्वत विचित्रे दूसान के जैसे सह वर्तन स विचित्रशा अवतंसा दीप है विचित्र विचिपर्वतु संस्कृति लिखित तदैंत सदीप विपिन गगन विपिन नग नगर नीरधिराल सदीपदीप के साथ विपिन वन है नीरदी है पर्वत नगर आगे नीरधि समुद्र मारा इसके चार तरह बड़े आकार लोक लोकालोकृत लोकोकपर्व लोका पर आछादित घेरावा विश्वभरा मंडल ये ब्रह्मांडमंड ब्रह्म मध्ये व्यूढ़ सी मध्य में पृथ्वी सुप्रतिष्ठि संस्थान सन्नीशो ये संस्थान कायव सन्नीस अवय का प्रतिष्ठित होके सुप्रतिष्ठित संस्थान ये यतिवसानी तशय करते हैं तत्र पाताले ताता हास् तदेतसठित संस्थान अंडमध्यूनम अंडंच प्रधानश्राणुव यहाँ से पद पाताले जलध पर्वतेषु एक दैविकाया असुर ग किर किंश यक्ष राक्षसूत पिछाच अपस्मक्रह्म राक्षसुष्मायका प्रतिवसानी ये सौ रात असुर किन्नर किर किंपुरक्ष राक्षस भूत प्रेत पिशाच अपस्म अपस्मक अफसर अफसरस अपस्मारक है तो तो अपस्मारक आगे अपसरस अफसरागे ब्रह्म राक्षसूष और विनायक ये सब वाले विनायक के गुण है ये बात करते हैं सर्वेश द्वीपेश पुण्यात्मा देव मनुष्य तो दीप में पुण्य करने वाले देवता और आते हैं सुमेरुष त्रिदशा नाम उद्यान भूमि ही त्रिदश होते है देवता तीस वर्ष आयु हम हमेशा उनके है त्रिदे अजरा मा देवा जब हम उम्र तीस वर्ष आयु बराबर उसके समान युवावस्था हमें चाहिए उनके उद्यान भूमि है सुमेर पर्वत तत्र मिश्रवनम नंदनम चैत्रथम सुमानसम एतु इतुद्याद्यान बगिजा है मित्रवन नंदनवन चैत्र सुधर्मा दिवसभा देवसभा के नाम सुधर्मा सुदर्शन पुरह सुदर्शन वैजयन प्राचाद है नाम ग्रह नक्षत्रस्तु ध्रुवे निबद्धा ध्रुव ग्रह नक्षत्रक स्थित है बानग्या के चार तरफ रहते ध्रुवक के आकृष्ट होकर रहते इधरोधर नहीं जा सके ठीक तुमे सन्नीवेश सुशहन तद भूर्लोक सकार मुक्त ष्प्रकारमेव अंतरीक्षकम और भूलो को कहकर के अंतरिक्ष लोग कहते हैं भाष्य में अंतरिक्ष लोकना ग्रह ग्रह हो गया ग्रह नक्षत्र ये अंतरिक्ष लोकन है ये वायु बनता है वायुविच्छेपनियमनोपलक्षित प्रचार ये तो जो ग्रह नक्षत्र आदि है वायु के विक्षेप नियमन के द्वारा इनका प्रचलन होता है सुमेर ऊपरी ऊपरी विस्तार ये सुमेर पर्वत के ऊपर ऊपर सभी अंतरिक्ल लोक में ग्रह नक्षत्र आदि है भी परिवर्तन उसमें रहते घूमते रहते हैं महेंद्र निवासीन स्वर्गदेव निकायाग आ गया ठीक में विक्षेप का से व्यापार वायु विक्षेप नियमन कर अक्षित प्रचार वायु के व्याप व्यापार से नियमन होकर उनका प्रचरण होता है सर्वोकम आदर्श रहती स्वर्ग लोग दिखाते हैं महेंद्र निवास नहीं थी यहाँ से महेंद्र निवास में स्वर्ग लोगों की व्याख्या है ओम